ओ वज्रम कर्णे मेरा वज्रंपे महाद्रा स्थिर स्तृ्वाईशे मेरे ओ शांति शांति शांति अथर्वेदी या मांडव की कारिका बत्तीसवें कारिका के बैतथ्य प्रकरण के बत्तीसवें कारिका के ऊपर भाष्यूटी का चंद्र थोड़ा विषय गहरा बना हुआ है न निरोधोत तो उत्पत्ति आदि के तो उस स्थिति में जब पहुंच जाता है सबको बात करके आपको भाव हाँ बताएंगे तो न कोई उत्पन्न होता है न किसी का नाश होता है न बंधन में बद्ध भी नहीं है न साधक है अवस्था में उस स्थिति में जब देखता है ना मुमुक्षता है है वास्तविक बात यह है अजात बात कुछ हुआ ही नहीं ऐसा समझता है उसका काल बहुत कुछ समझ रहा है ये सारे भ्रांति हैं द्वैत सब भ्रांति है यही सिद्ध करना है मांडव के कार्य का पूर्व का ये आता है तो जागृत के द्वैत है भ्रांति के कारण अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहा है स्वप्नादी दृष्टांत है रज्जु सर्पाधी वो भी दिखाई पड़ते हैं तो वो भ्रांति से दिखाई पड़ती स्वप्न तो इसे भ्रांति है ठीक इस प्रकार है। विशेषकर इस का कार गा यही है तो कुछ भाष्य टीका बचा ठीक दे। है देखें द्वैत निवर्तक शास्त्र से कारकत्व स द्वेद का निवृत्ति करता है वेदांत शास्त्र नेति नेति अस्थूल वाक्य जो नेति नेति है अस्तुला अस्तुलि वाक्य है न्यााना जन इत्यादि जो वाक्य है द्वैध का कर, निवर्तक है तो द्वैध का निवृत्ति करता हो तो उसमें शास्त, शास्त्र में कारकत्व आ जा जाए कारक बनेगा कर्ता बनेगा यही यहाँ सबका है शास्त्र द्वैत निवर्तक शास्त्र यदि द्वैद की करता है निवर्तक है यदि तो कारकत्व से हाथों में शास्त्र में कारकत्व आ जाएगा हाँ। और तो यह सं है कारकत्व मैंने कहा कारकत्व चाहिए ज्ञान जनकत्व ज्ञान से अतिरिक्त को पैदा करने वाला होगा शास्त्र कारक का अर्थ ज्ञान को तो पैदा करेगा ही शास्त्र उसे अतिरिक्त को पैदा करने वाला होगा ये पूर्वादि की शंका है तो वास्तव में द्वैत निवृत्ति शास्त्र नहीं कर पा ये सिद्धांत उत्तर देंगे वेदांत का शास्त्र द्वैत की निवृत्ति नहीं करता कौन करेगा उससे जन्य ज्ञान करेगा वो शास्त्र में औपचारिक प्रयोग है शास्त्र में द्वैत की निवृत्ति तो अज्ञान की निवृत्ति शास्त्र थोड़ी करे कौन करेगा ज्ञान करेगा तो शास्त्र जन्य ज्ञान है जो ब्रह्माकार वृत्ति है वही है ज्ञान स्वरूप ज्ञान नहीं अज्ञान को नाश करने वाले वृत्ति ज्ञान है स्वरूप ज्ञान तो अज्ञान का भी पोषक है सबका पोषक हो जाता है जैसे काष्ठमय अग्नि व्याप्त है उसी अग्नि के सहारे से लकड़ी बढ़ रही है बढ़ती है, है अग्नि किंतु तो पता कब लगेगा जब मंथन करेंगे उसका अरणी मंथन बोलते हैं मंथन करेंगे तो घर्षण क्रिया के बाद में अग्नि निकल आती है निकल आती है तो जिसमें निकला उसको भी खाई जाती है अन्य को भी खाई जाएगी वैसे यहां भी जब मंथन चलेगा आत्मात्म विचार चलेगा मंथन चलेगा तो उस स्थिति में ये उसी प्रकार से मन ज्ञान अज्ञान को दूरी कर देगा ज्ञान पैदा होगा शास्त्र से मंथन के द्वारा शास्त्र में ज्ञान पैदा होगा वो ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक तो वो जो शास्त्र अज्ञान वेद का निवर्तक वास्तव में नहीं है औपचारिक प्रयोग गौण प्रयोग है वेद का निवर्तक होता है शास्त्रजन्य ज्ञान यह सिद्धांत उत्तर देंगे तो यहाँ पूर्वादी की शंका है कारक नितक यदि हैदि शास्त्र है। द्वेत का निवर्तक यदि है तो कारक हो जाएगा कारकत्व तो धर्म आ जाएगा उसमें कारक का टिप्पणी कारण क्या ज्ञान इतना धर्म ज्ञान से अतिरिक्त का पैदा करने वाला होगा यह शंका अगर उत्तर देते हैं सुखित वादी इत्यादि पाँच में कहेंगे पांच की टिप्पणी सुखित्व आदि में यथाच शास्त्रजन ज्ञान यथाच है तथा च पाठ है टिप्पणी पांच ना यथाच जिस प्रकार शास्त्रजन्य ज्ञान से सुखित्वादि निवर्तकत्व में शास्त्रजन्य ज्ञान सुखित्वादि धर्म जो आरोपित धर्म इसका निवर्तक होता है ज्ञान शास्त्र जन्य ज्ञान निवर्तक है ना शास्त्र तन निवर्तक व्यवहार औपचारिक व्यवहार शास्त्र में जो द्वैत निवृत्ति कहा वो औपचारिक प्रयोग कौन प्रयोग है प्रह मुख्य तो शास्त्र जन्य ज्ञान द्वैत की निवृत्ति करने वाला है शास्त्र नहीं शास्त्र में गौण प्रयोग है जैसे आयुर्वेद कम बोलते हैं इस प्रकार गौण प्रयोग ये कहना चाहते हैं आश्य वह नेति नेति न सुखिवादिवर्तकम शास्त्र आत्मे सुखिवाद कर आत्मस्वूपत्व बाक्य के आगे कुछ माने अल्प विरादी कुछ हो तभी पंक्ति सही हो जाएगी अन्वय शास्त्र शास्त्र क्या करता है शास्त्र जो है अपने में असुखित्व प्रत्यय ज्ञान के माध्यम से ज्ञान पैदा करेगा हम सुखी हम दुखी आदि भावना थी अद्वैत काल में उस सुखित्व धर्म के व्यावृत्ति के लिए ज्ञान पैदा कर देगा शास्त्र ब्रह्मागार वृत्ति बनेगी शास्त्रम आत्मनि सुखित्व आदि अपने में जो आत्मा में सुखित्व आदि का ज्ञान पैदा करके ज्ञान प्रत्यवत ज्ञान ज्ञान पैदा करके नीति नेति अस्तूलादि वाक्य जो नीति नेति नेति वाक्य अस्तुलवादी वाक्य के तो माध्यम से शास्त्रम सुखित्वादि निवर्तकम भवती है ऐसे शास्त्र जो होता है सुखित्व धर्म का निवर्तक बनता है ज्ञान के माध्यम से स्वतः नहीं इसलिए गौण प्रयोग कहा था ठीक शास्त्र निवर्तक होगा ज्ञान के माध्यम से द्वैत का निवर्तक होगा साक्षात शास्त्र द्वैत की निवृत्ति नहीं करेगा शास्त्र में ज्ञान होगा ज्ञान से द्वैत की निवृत्ति होगी अस्तोम आदि जो शास्त्र है शीघ्र द्वैत की निवृत्ति नहीं करेगा उस शास्त्र से क्या होगा ज्ञान पैदा होगा वृत्ति बनेगी उस वृत्ति से द्वैत निवृत्ति होगी शास्त्र ऐसा है आत्मस्वरूपवध असुखित्वादि अभी सुखित्वादि वेदेशु न अनिवृत्तो धर्म स्थिधर्म देखो अधिष्ठान में और आरोप में परस्पर संबंध हो गया तादात्म्य हो गया ऋषि सर्प रूप से देख रही है अगर भेद ज्ञान होता वहां तो सर्प नहीं दिखना चाहिए था तादात्म्य है तो अधिष्ठान का जो तादात्म्य होता है कल्पित के साथ केवल संसर्ग का तादात्म्य होता है संबंध केवल वहां बना हुआ है तादात्म्य संबंध बना हुआ है ऋषि का और सर्प का तो सर्प का स्वरूप भी कल्पित है संबंध भी कल्पित है रशि कल्पित नहीं है रशि में जो संबंध रसी का संबंध सर्प में दिख रहा है वह केवल संबंध कल्पित है। रशि कल्पित नहीं किंतु सर्प का रशि में दोनों के स्वरूप भी कल्पित है और संबंध भी कल्पित है वैसे यहां भी आत्मा का संबंध है द्वैत के साथ में हो गया है शरीर आदि के साथ तो संबंध कल्पित है में संबंध जो बना हुआ है हम मनुष्य ऐसा कर रहा है में संबंध है किंतु आत्मा कल्पित नहीं है स्वरूप कल्पित नहीं है किंतु इधर द्वैत का जब देखते हैं तो संबंध तो कल आत्मा के साथ जो संबंधों का कल्पित ही है और स्वरूप भी कल्पित है जो होता अधिष्ठान और कल्पित में ये भेद है यही यहां बोलना चाह रहे हैं कुछ कहना चाहते हैं कैसे आत्मा का स्वरूप है कल्पित नहीं है संबंध केवल कल्पित है द्वैत के साथ द्वैत के साथ में आत्मा का और द्वैत का तादात्म हो रखा है जो जड़चेतन की ग्रंथि आदि बोलते हैं, जैसा भी बोलते हैं गांठ बोलते हैं तादात्म है संबंध कल्पित है किंतु स्वरूप कल्पित नहीं है, है, है। अधिष्ठान कल्पित कल्पना का विषय नहीं है ठीक इसी प्रकार या पूर्वादि की शंका होगी टीका में चलो शास्त्र द्वैत के निवृत्ति कर रहेगा द्वैत के निवृत्ति बने द्वैता अभाव हो जाएगा असुखित्व आदि का अर्थ सुखित्व आदि का अभाव यह होगा ये होगा हो तो अगर सुखित्वादि का अभाव यदि शास्त्र से हो जाता था पर द्वैत का अभाव यदि होता था तो उस स्थिति में जैसे आत्मा का स्वरूप का वहां संबंध दिखाई पड़ता है धर्म में संबंध दिखाई पड़ता है यह क्या है सुखित्व आदि में संबंध दिखाई तादात संबंध दिख रहा है अधिष्ठान का संबंध दिखता है आरोप में तो जो असुखित्व आदि भी एक वास्तविक वस्तु हो गया सुखित्व आदि के निवृत्ति कर तो असुखित्व आदि आ गया सुखित्व का अभाव तो उसका भी संबंध दिखना चाहिए वहां कल्पित में अगर संबंध देखेगा तो कल्पित पदार्थ का दर्शन नहीं होना चाहिए ये पूर्वाजि यहाँ शंका करेगा तो उसके यहां उत्तर दे रहे जैसे आत्मा का स्वरूप कल्पित नहीं है ठीक इसी प्रकार आत्मस्वरूप असुखित्व अभी तो सुखित्वादि शुख, का अभाव है शास्त्र ज्ञान से जो सुखित्वादि की निवृत्ति किया हुआ है घृणाना शास्त्र जन्य ज्ञान से तो असुखित्वादि जो अभाव बचा हुआ अभी असुखित्वादी अभी सुखित्वादि वेदेश न अनुवृत्त धर्म अस्थित अनुवृत्त धर्म नहीं है स्वरूप का संबंध नहीं है वहां असुखित्वादि का सुखित्वादि के साथ में संबंध नहीं स्वरूप कल्पित नहीं है जैसे आत्मा का स्वरूप कल्पित नहीं है उसी प्रकार ये भी कल्पित नहीं क्यों यदि अनुवृत्त यदि असुखित्व आदि हो सुखित्वादि में यदि कल्पित हो उस स्थिति में न अध्यारोप्य अनुवृत्त सदी अनुवृत्ति हो तो न अध्यारोप्य वहां असुखित्वि दिख रहा हो तो सुखित्व का आरोप कौन करेगा नहीं दिख रहा है आदि लक्षणों विशेष हो न अध्यारोप्यता सुखित्वि स्वरूप जो विशेष है उसका आरोप नहीं होना चाहिए आरोप हो रहा है आरोप हो रहा है तो इसके मतलब असुखित्व आदि वास्तविक वस्तु होगा तो द्वैत बनेगा यह पूर्व कहना चाहता है सिद्धांत कहते हैं आत्मा से भिन्न नहीं असुखित्व जो अभाव होता है अधिकरण से अभिन्न मानते कुमारी भट्ट और वेदांति अभाव को अधिकरण स्वरूपी मानते हैं जो सुखित्व का अभाव आत्मा में जो दृषित हुआ है नीति नीति आदि वाक्य के द्वारा वो असुखित्व आदि वही अभाव को कह रहे हैं वो आत्मस्वरूप ही है ये कहेंगे सिद्धांत यथा उष्णत्व विशेषवती अग्नो जैसे उष्णत्व वाली जो अग्नि है गरम है अग्नि गरम धर्म वाली है उसमें शीतता का आरोप कोई करता नहीं है अगर वो असुखित्व धर्म यदि अनुवृत्त होता सुखित्व में तो सुखित्व का आरोप नहीं करता ये सिद्धांत इसी प्रकार असुखित्व अनुवृत्त नहीं है जैसे आत्मा का वहां पर कल, कल्पना नहीं है उसी प्रकार असुखित्व आदि की कल्पना केवल तादात्म्य कल्प संबंध कल्पित है ये है तस्मात निर्विशेष एवं आत्मने ने सुखी विशेषा कल्पिता आत्मा निर्विशेष है ने सामान्य निर्विशेष सामान्य भी नहीं है विशेष भी नहीं है सामान्य विशेष वाले पदार्थ जगत में होते हैं जैसे घटत्व तो और घट गट, घटत्व तो सामान्य होता है घट विशेष होता है क्यों नैगो ने सामान्य का लक्षण किया है नित्यम एकम नित्यम अनेकान अनेक सम समवेतम अनेक अनुगतम सामान्य एक हो नित्य हो अनेक में अनुगत हो जैसे घटत अनेक घटो में अनुगत है <coughs> सारे जितने भी घट जैसे मनुष्यत्व है सारे मनुष्यों में अनुगत है वो सामान्य का अच्छा। लक्षण एक हो नित्य हो उनके मत पर ये मनुष्यत्व नहीं मरेगा क्यों नहीं मरता है? एक मनुष्य मरने पर भी दूसरे मनुष्य को दिखता है वो मनुष्यत्व अगर मनुष्य तो मर जाता तो दूसरे मनुष्य में कोई भी नहीं दिखना चाहिए रहता है नित्यम एकम अनेकानुगतम अनेक में अनुगत है अनेक मनुष्य में अनुगत होता है मनुष्यत्व ठीक इस तरह तो घटत्व वैसे गुत्व इसको सामान्य बोलते हैं और विशेष उसको कहते हैं माने धर्मी को विशेष बोलते हैं धर्म को सामान्य मानते हैं जैसे घटत्व तो और घट कर्म धर्म भाव है नई आयुगों का विशेष में थोड़ा अलग प्रकार है जैसे दो जाति का भेद करना है जल और पृथ्वी में भेद अन्य अभाव से तो होगा हाँ पृथ्वी जलाद भिन्न पृथ्वी जल से भिन्न है प्रतिज्ञा वाक्य करेंगे कसमा आप पूछेगा क्यों क्या हेतु देंगे पृथ्वीत्वाद तो क्योंकि जलत्व तो के अभाव है जलतव तो नहीं है पृथ्वी तो बैठा है इसलिए जल से भिन्न है पृथ्वी भिन्न जाति में ऐसा हो जाएगा तदगत तो जाति को लेकर के भेद कर देंगे पृथ्वी जला भिन्न पृथ्वी जल से भिन्न है अस्मात पृथ्वी जो जल में नहीं है धर्म वो धर्म यहाँ है पृथ्वी अच्छा दो पृथ्वी हमारे सामने दो घड़ा है वो भी पृथ्वी है पृथ्वी है गंधवत्म पृथ्वी लक्षण जो गढ़ सामने है उसमें भी अयम अस्मात भिन्न बुद्धि होती कि नहीं होती यम घटा अस्मात घटा भिन्न ऐसी बुद्धि होगी वहा क्या हेतु देंगे आप पृथ्वी तो यहां जो पृथ्वी तो बैठा है उसमें बैठा है नहीं दे पाए जाएंगे भिन्ना अवैव आरबत्व वो घट के अवयव दूसरे थे ये के अवयव दूसरे हैं। उसके दो कपाल अलग थे उससे आरब्ध है ये वो और ये भी भिन्न अवयव से आरब्ध है तो भिन्न अवय आरब्धत्व हेतु देंगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे देणुक तक हो जाएगा दो देणु कहे बुद्धि में एक ही जाति के पृथ्वी जाति के दो देणु कहे बुद्धि में तो वहां भी अयम देणुकह अस्मा देणुकात भिन्न ये बुद्धि होगी बुद्धि में होगी दिखाई तो नहीं पड़ते बुद्धि में कल्पना हो जाएगी अयम देणु कह अस्मा देणुकात भिन्न अस्मा भिन्ना वय वहां भी चलेगा क्यों इसके दो परमाणु अलग हैं जिसे बना है और उसके दो परमाणु अलग हैं भिन्न अवैध से आरंभ है ये आरंभ हीता है इसलिए भेद हो जाएगा किंतु एक ही जाति के दो परमाणु में जब आप भेद सिद्ध करना चाहेंगे अयम अस्माद भिन्न वहां भी होगा अयम परमाणु अस्माद परमाणु भिन्न इस परमाणु से ये परमाणु भिन्न है बुद्धि होगी क्या हेतु देंगे वहां वहाँ भिन्ना वय व आरभत्व हेतु नहीं है अंतिम है वो अंतिम मानते हैं परमाणु को वहां भिन्ना वैव आरभत्व हेतु दे नहीं पाएंगे आप तो क्या कहेंगे उन्हें क्या विशेषा नित्य द्रव्य प्रत्यय हो विशेषास्त्रता है नई आयिकों का शोक है, है। नित्य द्रव्यों में रहता है एक दूसरे का भेदक होता है अयम <coughs> अस्माद भिन्न देखो आकाश भी विभु है काल भी विभु है न्याय मत में दिशा भी विभु है आत्मा भी विभु है ये चार पदार्थ न्याय मत में विभू है तो कि नहीं होता। काल भिन्न ऐसा होगा कि नहीं होगा क्या है हेतु तो विशेष आप नित्य द्रव्य वृत्ति है विशेष पृथक करने के लिए है नित्य द्रव्य अनंत है क्योंकि तो परमाणु एक ही पार्थिव परमाणु कितने होंगे वैसे जलीय परमाणु वैसे वायवीय परमाणु तेजस परमाणु इसे अनंत विशेष अनंत है यही बोलते हैं। तो यही कहना चाहते हैं निर्विशेष एवं आत्म ने सुखित्व विशेषा कल्पिता आत्मा सामान्य भी नहीं विशेष भी नहीं निर्विशेष है कोई विशेष नहीं है ऐसे आत्मा में विशेष आदि धर्म कल्पित है जिसमें कोई विशेष नहीं है तो? धर्म जो सुखित्वादी धर्म जितने की जितने हैं सब कल्पित है आत्मा में एक यद तो असुखित्वादिशास्त्र आत्म नत सुखित्वादी विशेष निवृत्ति अर्थम एवं सिद्ध जो ये सिद्ध हो गया क्या असुखित्वादि माने हमारे अस्थूलम अनुवादि शास्त्र क्या बोलते हैं सुखित्वादि धर्म की व्यावृत्ति के लिए सुखित्व दुखित्व आदि धर्म के व्यावृत्ति कराने वाले शास्त्र अस्तुलति आदि है, है जो यह असुखित्व शास्त्रित्वी जो कहने वाले शास्त्र है अस्तुल यह आत्मा न तत्वि वह शास्त्र आत्मा में जो सुखित्वि धर्म विशेष की कल्पना हो रही थी सुखित्व आदि विशेष निवृत्ति के लिए है ये सिद्ध हुआ भी कल्पना आत्मा में की थी जो विशेष शरीर आदि विशेष उसके निवृत्ति के लिए शास्त्र स्थूल मनोन आदि आदि किंचना जितने भी वाक्य हैं इसमें होते हैं ये सिद्ध हुआ कहा दो और तीन की टिप्पणी दो में।, तो में कहते हैं आत्माओं वस्तुते वस्तुतः निर्विशेषत्व आत्मा वास्तव में निर्विशेष होने में होने पर सुखित्वादि विशेषव अस्थूल इत्यादि शास्त्र उक्त असुखित्वादी विशेषत्विशेषात् कल्पिता विशेषा शिव असंख्या पूर्ववादि की शंका है कि देखो आत्मा वास्तव में निर्विशेष है तो वहां असुखित्व तो भी तो नहीं रह सकेगा वो भी कल्पित ही होगा असुखित्व तो यदि धर्म रहेगा तो आत्मा विशेष हो जाएगा निर्विशेष होगा विशेष होगा यही पूर्ववादि शंका है आत्मा वस्तुत ही निर्विष वास्तव में आत्मा यदि निर्विशेष है ऐसी स्थिति में सुखित्व आदि विशेष जैसे सुखित्व तो आदि विशेष विशेष है कल्पित हैं उसी प्रकार अस्थूलम इत्यादि शास्त्रोक्त अस्थूल मनो आदि शास्त्रों के द्वारा कहा गया जो असुखित असुखित जो धर्म है वह भी विशेषत्व अविशेष अविशेषाद जैसे सुखित्वादी विशेष है उसी प्रकार ये भी विशेष है से कल्पिता एवं विशेष ये भी कल्पित होंगे असुखित्वादि भी कल्पित ही होंगे ये पूर्वादिपा आ गई तब कहा यद तू इत्यादि सब कहा यद तो असुखित्वादि शास्त्र इत्यादि पाठ्यों से कहा भाष्य में यद तो असुखता असुखित्वादिशास्त्र आत्मा सुखित्वादि विशेष निकम तो जो असुखित्वादी कहा जाए आत्मा का स्वरूप ही होता है क्योंकि अभाव जो होता है अधिकारण स्वरूप ही होता है सुखित्व का जो अभाव किया है शब्दों के द्वारा तो अभाव है वो अधिकर्म आत्मस्वरूप ही है आत्मा से भिन्न नहीं है इसलिए वो विशेष नहीं हो सकता यही सिद्धांति कहना है तीन टिप्पणी विशेष निवृत्त्यर्थम एवं न तो विशेषतया असुखित्व प्रतिपादनार्थम उसको भी एक विशेष मान करके उसे प्रतिपादन करने के लिए नहीं है वो जो अस्तुलो अस्तुल मनोनिभाग केवल के विशेष जो सुखित्व आदि भाषा रहे थे सुखी दुखी बना उसके निवृत्ति के लिए है न तो विशेषतया सुखित्व प्रतिपादान्थम तेसाम प्रतिपादन नहीं क्यों तेसाम आत्मस्वरूपत्व जो सुखित असुखित्व आदि है वो तो आत्मस्वरूपी है सुखित्व का अभाव वो तो सुखित्व का कैसा आत्मस्वरूपत्वत्व से अभाव विशेष विशे विशे बन ही नहीं सकता है अपना स्वरूप ही स्वयं में विशेष नहीं बनेगा जो असुखित्व आदि है वो का आत्मस्वरूप ही है इसलिए विशेषत्व से अभावि भाव यदि केवल कृत्य में ये करना चाहिए एक अगर एक द्रविड़ाचार्य जी का एक सूत्र देते हैं कहते हैं आगे सिद्धम तो निर्वर्तकत्वा ऐसा है सिद्ध है आत्मा निर्भरता होने से अस्तुलादि वाक्यों के द्वारा हाँ। जब सुखित्व आदि धर्म का निषेध हो जाता है तो आत्म सिद्ध हो जाता है अद्वैत आत्म सिद्ध हो जाता है ऐसा आगम विदाम सूत्र जो आगम दत्ता लोग हैं उनका यह सूत्र है ये वाक्य बोलते हैं वो ये कहा चार की टिप्पणी पदशक्ति सहकारणव शास्त्र से प्रमिति जनकत्व देखो भाई शास्त्र जो होता है ज्ञान का जनक होगा कब होगा तत्त पद की शक्ति को सहारा लेकर ये पद की शक्ति अमुक अर्थ में है ये पद की शक्ति अमुक अर्थ में है ऐसा ज्ञान होना चाहिए उसी को शक्ति ज्ञान जिसका होगा वही शब्द सुनने पर उसका अर्थ का बोध होगा अगर शक्ति ग्रह जिसका नहीं होगा उसको पद शब्द सुनने पर ज्ञान नहीं कर सकता जैसे कोई विदेशी व्यक्ति यहां आता हो गौर जो बोलते हों यहाँ के लोग गौ बोलेंगे गौ बोलेंगे गौ करके कहा ये शब्द को प्रत्यक्ष किया है उसने क्यों तो? ये गौ शब्द का शक्ति किसमें है किसको गौ कहते हैं वो ज्ञान नहीं है उसको गौ शब्द का अर्थ क्या होता है ज्ञान नहीं क्यों शक्ति का अभाव है उसको पहचानना है कि गौ शब्द इस पिंड विशेष में शक्ति है, है गौ शब्द की शक्ति इसमें है करेगी ज्ञान नहीं शक्ति ऐसा होता है शक्ति प्रत्येक शब्दों के और अर्थ के बीच में एक शक्ति होती है संबंध होता है दोनों का उसको शक्ति शब्द से बोलते हैं उस यह शब्द का यह अर्थ होता है शक्ति ज्ञान जिसको होगा वही समझ सकता है नहीं तो शब्द का तो प्रत्यक्ष कर लेगा कि शब्द ज्ञान नहीं कर पाएगा टिप्पणी में कहते हैं चार में कहा जाते आदि कहा पद शक्ति सहाकार शब्द अर्थ का ज्ञान कराता है शब्द का स्वरूप होता है अर्थ का ज्ञान कराना जैसे मनुष्य एक शब्द है ये मनुष्य नहीं वो मनुष्य शब्द का अर्थ है ये। माने मनुष्य माने मकार अकार नकार उकार सकार एक अकार विसर्ग ये होता है मनुष्य शब्द है वो मनुष्य ऐसा शब्द है उसके अर्थ होता है ये क्योंकि हमें शक्तिग्रह कराया गया है मनुष्य कोई बोले तो इसको समझना गौ बोले तो इसको समझना घट कहे तो इसको समझना ऐसा हम भी ज्ञान कराया हुआ है शक्ति ग्रह कराया हुआ है तभी हम समझते हैं अर्थ समझते हैं शब्द के द्वारा अर्थ समझने के लिए शक्ति होती है तत्त शक्ति की शक्ति तत्त तक अर्थ में निहित होती है यही कह रहे हैं टिप्पणी पद शक्ति सहाकार पद शब्द को पद कहते हैं कहिया करने आदमी पद मान करें पद के शक्ति के सहाकार ही शास्त्र प्रमिति जान शास्त्र माने शब्द है वो अस्तुल आदि जो भी वाक्य होंगे आत्मा आदि वाक्य जो भी होंगे वो शास्त्र है ज्ञान जन बहुत है कब पद शक्ति सहकार से पद की शक्ति हो शब्द की शक्ति के सहकार से ज्ञान का साधन बनता है शास्त्र शब्द किंतु ब्रह्म कैसा है अकेले धर्म शून्य ब्रह्मात्मा नहीं कोई धर्म नहीं जिसमें पद शक्ति भी नहीं वहां ऐसा है ब्रह्म अखिल धर्म में शून्य ब्रह्मणी ब्रह्मणी ब्रह्मत्मी जो ब्रह्मरूप आत्मा है सम कोई धर्म नहीं गया निर्धर्मक ब्रह्म में शून्य सारे धर्म शून्य ऐसे ब्रह्म में न कश्या पद शक्ति रहती किसी पद के भी शक्ति नहीं वहां शक्ति वृत्ति से उसको बतलाना संभव नहीं है ये ब्रह्म करके बतलाना संभव नहीं है क्यों कोई धर्म नहीं वहां निर्धर्मक है कैसे आपकी पद शक्ति रहती कोई भी पद की शक्ति उसमें नहीं है वसाध मान है धर्म बताएव सत्य शक्यता जो धर्म वाला होता है वही विषय होता है शक्य होता है जो शक्ति के माध्यम से पद के जिस जिसको हम समझते हैं अर्थ को उसको शत्य बोलते हैं शब्द जन जो विषय होगा शब्द सुनकर के जिस विषय का ज्ञान होगा विषय को शक्य बोलते हैं शक्ति वृत्ति से जब हम जानते हो उस काल में कहते हैं धर्मवत शक्यता तो, धर्म वाला ही होता है शक्य क्यों आत्मा जैसा निर्धर्मक है कोई भी शब्द आत्मा को पहचान नहीं दे सकता वो तो जब भी कहना इधर कहनावृत्ति से पहचान कराना है यह आत्मा नहीं है यह आत्मा नहीं इस तरह से पहचान कराना है आत्मा कोई धर्म नहीं निर्धर्मक है ठीक है असत्य धर्मगतव सत्यत्व तथा चास्त्र चा, से न तत्व संभव इसलिए शास्त्र में आत्मा के भी यह प्रामाण्य नहीं है शास्त्र का निवृत्ति प्राम शास्त्र का काम इतना है द्वैत की निवृत्ति करके बैठ जाता है आत्मा स्वयं प्रकाश वस्तु उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है वो प्रमाण देने से पहले भी आत्मा है द्वैत निवृत्ति में तात्पर्य है शास्त्र का इसे अस्कुल आदि बात द्वैत की निवृत्ति करते हैं क्यों आत्मा में शास्त्र से न तत्र प्रामाण सम्भव द्वैत ये शास्त्र के प्राण्य तत्व सिद्धं असुखिवादे स्वाभाक आत्म स्फुति अस्फुरण अपन्नमित आशंक्य ब्रम विशेषुक्तिदमशास्वाभाको किसनादेदो दोष महात्म यहां शक्ति अचिन्त अविद्यादि सुखिवाद्यास विरोधी रूपेण असुखित्वादेण अस्फुरण अविद्धम विग्रह शिउर भी टीका में असुखिवादे स्वाभाविक पूर्वपक्ष मान रहा है असुखित्वादी स्वाभाविक है क्योंकि सुखित्व आदि की निवृत्ति के लिए असुखित्व आदि बोल रहा है अस्तुलि यह सब स्वाभाविक है आत्मा में असुखित्व आदि धर्म स्वाभाविक हो जाएंगे असुखित्व स्वाभाविक स्वाभाविक श्वाद होने से वास्तविक होने से आत्मनी स्पुर जब आत्मा का स्पुरण हो रहा है अहम अहम अहम चल रहा है तो उनका भी स्पुर होना चाहिए असुखित्व वास्तविक है स्फूरति अस्फूरण अनुपन्नम उनके अस्फूरण होना असुखित्व आदि का स्पूर्ण होना ठीक नहीं है क्योंकि सुखित्व आदि के निवृत्ति में निवृत्ति करके जो असुखित्व आदि को वास्तविक माना है सुखित्व आदि वास्तविक नहीं काल्पनिक है और असुखित्व आदि वास्तविक है वास्तविक है तो आत्मा के वास्तविक पदार्थ है तो असुखित्व आदि का भी बहन होना चाहिए स्पुरण होना चाहिए तो अस्फूरण होना ठीक नहीं है ये पूर्वादि शंका की शंका कर उत्तर देते हैं सिद्धांत भ्रम विषय सुक्ति इधम स्वाभाविको भी, भी रजतादि भेदो दोष महात्म्याद यथा न प्रतिभा जैसे देखो भ्रम का विषय बनता है सुक्ति है रजत शुक्ति आदि में शुक्ति ये जो इदम अंश आदि में सुक्ति के टुकड़े में भ्रम हो गया है अब रजत रजत समझते हैं चादी समझते हैं उसको सिद्धांति कह रहे हैं कि भ्रम विषय और इदम अंशाद भ्रम विषय जो सुक्ति बनी हुए भ्रम का विषय बनी सुक्ति और श आदि जो भी होंगे आयम सर्प आदि में इधम अंश रज आदि है इनका भी स्वाभाविक और रजत आदि सुक्ति में रजत का भेद स्वाभाविक है शुक्ति में रजत रह नहीं सकता स्वाभाविक भेद है होने पर भी दोष दो समात्म्य दोष है क्या उन दोष है सुक्ति को रजत क्यों समझता एक व्यक्ति अज्ञान रूपी दोष है सादृश्य दोष भी है सुक्ति और रजत के एक सादृश्य है दोष महात्म्य अज्ञान अविद्या रूपी दोष है वहां दोष के कारण से यथा न प्रतिभाति इदम अंग वहां पर क्या है सुक्तित्व तो नहीं दिखाई पड़ता यद्यपि रजत से भिन्न वस्तु है सुक्ति फिर भी रजत मान के चल रहा है क्यों दोष की महिमा अविद्या रूपी दोष है वहां दोष के महात्म्य से न प्रतिभाति उसकी जानकारी नहीं होती सुक्ति की जानकारी नहीं होती जब तक अविद्या रहेगी प्रतिबंधक घटने के बाद हो जाएगी तथा उसी प्रकार अचिंत्य शक्ति अविद्या प्रभाव आत्मा में ऐसा एक शक्ति है जिसके कल्पना नहीं कर सकते कि इस क्या शक्ति है जब घटना घटती है तो मानना पड़ता है कि कई ऐसी शक्ति है अचिंत्य शक्ति जिसकी चिंतन नहीं किया जाता था मन से सोच नहीं सकते कितनी बड़ी शक्ति है वो अविद्या अचिंत्य शक्ति अविद्या जो अचिंत्य शक्ति रूपी जो अविद्या है उसके प्रभाव से आत्मा में स्फूर्ति अपनी असुखित्वी असुखित्ववादी धर्म फूरण होने पर भी, फुरित भी, फुरित भी शुखित्वारी शुखित्वारी है किंतु स्फुरी होते हुए भी सुखित्वादी अध्यास विरोधी असुखित्वादी रूपेणा स्त होते हुए भी सुखित्वादी के सुखित्वादी अध्यास में कल्पित है सुखित्वी उसके विरोधी उस अध्यास के आरोप के विरोधी असुखित्वादी रूपेण अस्फुर स्फूरण होना विरुद्ध नहीं है मानी सुक्ति से रजत से बिल्कुल भिन्न होता है सुक्ति फिर भी वहां पर सुख्ती का स्फुर नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो रहा है वह दोष है क्या दोष है न जानना अज्ञान रूपी दोष है ठीक इसी प्रकार असुखित्वी आत्मा का स्वरूप होने पर भी दोष की महिमा अविद्या की महिमा से अस्पुरित हो रहा है धब दिया है अविरुद्ध कहा आत्मा इत्यादि विभाष में यह कहा, आत्मा में कहा था आत्मस्वरूपवत् जैसे आत्मा का स्वरूप कल्पित नहीं है उसी प्रकार आत्मा में बास भी असुखित्वादी है सुखित्वि कभी भी नहीं है ये कल्पित है असुखित्वादी वह स्वरूप है असुखित्व आदि अभी सुखित्वादि भेद शो न अनुवृत्तो धर्म अनुवृत्तोधर्म सुखित्व आदि में अनुवृत्त धर्म नहीं है जैसे आत्मस्वरूप नहीं है वैसे ये भी नहीं है ये ठीक है विपक्ष भ्रमानुपत्ति रितिया अगर अनुवृत्त हो सुखित्वादि में असुखित्व अनुवृत्त हो संबंध हो उसके साथ में वास्तव में असुखित्वी तो क्या हो जाएगा विपक्ष माने मान लेने पर संबंध मानने पर असुखित्वी को मानने पर भी क्या होगा भ्रम अनुपत्ति भ्रम नहीं होना चाहिए अगर असुखित्व आदि स्फूरित होता आत्मा में तो फिर सुखित्व आदि धर्म होना ही नहीं चाहिए था आ रहे हैं होते हुए स्फुर नहीं हो पा अविद्या के मही अगर स्फूरित हो रहा होता असुखी आदि माने असुख सुखा भाव फिर ये सुखी शु, हो दुखी हूं नहीं बोलता भ्रम हो रहा है इसका मतलब वहां कोई दोष है अविद्या दोष है ये कहा विपक्षे विपक्ष महा ब्रह्मानुपतिमा यदि स्पूर्ण होता तो फिर भ्रम नहीं होना चाहिए था ब्रह्म है ये कहते हैं यदि इत्यादि कहा यदि अनुवृत्त यदि असुखित्व तो आदि भी अनुवृत्त होता तो उस स्थिति में फिर अध्यारोप्यता अध्यारोप होता तो सुखित्व तो आदि लक्षण विशेष न अध्यारोप्यता उस स्थिति में फिर विशेष जब अधिष्ठान का ज्ञान हो रहा है तो फिर वह विशेष भ्रम क्यों होता रजत का ज्ञान हो रहा हो तो सर्प का भ्रम क्यों होता नहीं होता यथा उष्णत्व तो यथा उष्णत्व तो विशेषवती अग्निशीतता जैसे उष्णत्व तो वाली अग्नि में शीतता का आरोप कोई नहीं करता स्फूरित हो रहा है उष्णता का स्फूरित हो रहा है भान हो रहा है तो शीतता का कोई आरोप नहीं करता अगर वहां असुखित्व आदि होता है तो सुखित्व का आरोप नहीं करता व्यक्ति स्फूरित नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है अज्ञान से आच्छादित है एक अर्थम संक्षिप्त नहीं हो जो कुछ कहा अब वो संक्षेप करके समापन करते हैं तस्मात इत्यादि कहते हैं तस्मात् तस्मात तीन नंबर में कहा निसामान्य विशेषत्व न आत्म अकृत न स्कित सामान्य भी नहीं विशेष भी नहीं दोनों नहीं है कोई धर्म से संबंधित नहीं आत्मा निःसाम विशेषत्व सामान्य विशेष दोनों का अभाव जैसे घटत्व तो और घट ये दुर्नीत के लेकर चलना आप घटत्व सामान्य तो है और घट विशेष है सारे घटों में एक ही घटत्व तो अनुगत है ठीक है मानी धर्मी जो होता है विशेष और धर्म होगा सामान्य आत्मा न धर्मी बनेगा किसी का न किसी का धर्म बनेगा भी नहीं विशेष में ऐसा आत्मा है बाकी आत्मा को छोड़कर के अन्य जितने होंगे सामान्य विशेष में बटे हुए होंगे अनात्म पदार्थ सामान्य विशेष में है कोई भी होगा धर्म होगा उसका धर्म धर्मी भाव दिखाई पाएंगे टीका कह रहे थे एक टिप्पणी में बोल रहे थे दस महात्म निःसामान्य विशेषत्व ना सामान्य रहित विशेष रहित दोनों विशेष भी, भी नहीं सामान्य भी, तो, भी, भी नहीं आत्मा इस होने से आत्मरो अखिल धर्म अनाश कोई भी धर्म का आत्मा नहीं हो सकता आस्पद नहीं किसी भी धर्म का आस्पद नहीं सामान्य भी नहीं विशेष भी नहीं कहा तस्मात इत्यादि भाष्य में गई कहा था तस्मात विशेषा कल्पिता जो तो निर्विशेष आत्मा है जहाँ विशेष नहीं है वहां सुखित्व विशेष कल्पना की गई अज्ञान ये कहा ठीक देखें अकल्पितत्व असिद्धम पूर्वादि मानता है महाराज असुखित्वादि अकल्पित वस्तु है वास्तविक है ये असिद्ध है असुखित्वादेर अकल्पितत्व असिधम असुखित्वादि को वास्तविक मानना ये असिद्धता है ठीक नहीं क्यों आशंका शंका करके उत्तर देते हैं निरश्यति खंडन भी करेंगे इत्यादि भाष्य में शंका है यत् असुखित शास्त्र आत्मा तत शुखित्वा, तत्व तत्वादी विशेष निवृत्त अर्थ में सिद्ध यही सिद्ध हुआ है जो असुखित्व आदि शास्त्र में ना अस्तुल जितने भी शास्त्र है वो शास्त्र सुखित्व आदि निवृत्ति में चरितार्थ हो जाते हैं आत्मा को बताने में चरितार्थ नहीं है आत्मा तो मन बाणी का विषय नहीं वाणी का विषय बनना ही नहीं है शास्त्र शब्द है शब्द का विषय नहीं बनेगा आत्मा ये कहा ठीक है ठीक है अस्थूलम अनणु आदि में शोकांतरम ऐसे ऐसे शब्द है कहीं शोकांतरम ऐसा पाठ भी है कहीं अस्थूलम माने स्थूल नहीं है अस्थूल अनु सूक्ष्म इत्यादि न अदीर्घम आहारस्वम इत्यादि आता है अचक्ष अद्यादूल इत्यादि शब्द आता है शोकांतरम इत्यादि कहीं श्काक्य इनवाक्य शास्त्र वाक्य शा, शास्त्र शब्द नियंत्रण इनको शास्त्र शब्द से समझना है जो जगत निवृत्ति के प्रसंग में जो शास्त्र आया है आत्मा में जगत की निवृत्ति करने के प्रसंग में है तो अस्तुल आदि शोकांतरमादि इत्यादि शास्त्रों को लेना परक शास्त्र जितने हैं उसको लेना है विधिपरक शास्त्र को नहीं यह शास्त्र कहा निषेध पर शोकांतरम क्या है शोक वर्जितम टिप्पणी कहेंगे पांच जन में टिप्पणी करते शोक वर्जित अथवा शोक मध्यम दो अर्थ हो सकता है शोक रहित भी हो सकता है अथवा अंतरंग का अर्थ रहित भी हो सकता है अथवा शोक के बीच भी हो सकता है शोक के बीच का अर्थ क्या है शोक मध्यम इत्याच्छी प्रतीगात्म रूप शोक है ना उसका भी स्वरूप है दुख का भी स्वरूप है सब उसमें कल्पित है शोक भी उसमें कल्पित है किसमें उसे आत्मा सबकल्पित है जैसे रजकल्पित है तो शोक शोकम का अर्थ शोक मध्यम शोक मध्यम माने कि शोक से प्रत्येगात्म रूपम यही है शोक का भी अंतरात्म स्वरूप है सारे वस्तु उसी में अधिष्ठान में कलित तो ये समझना कहा अच्छा ठीक है उगते अर्थे द्रविड़ाचार्य सम्मति माता इसी विषय में कहा हुआ हमने द्रविड़ मद्रदेश मद्रास तो द्रविड़ बोलते थे पहले तो द्रविड़ाचार्य की सम्मति है इस विषय ये कहते उगते द्रविड़ाचार्य सम्मति मा द्रवि द्रविड़ाचार्य की सम्मति कहते हैं ये कहा छह नंबर की टिप्पणी अर्थे आत्मनो अखिल धर्म शून्य रूपे अर्थ यह अर्थ है आत्मा जितने भी धर्म है सामान्य विशेष सारे धर्म से रहित है इस अर्थ में द्रविड़ाचार्य की सम्मति है द्रविड़ाचार्य भी इसको मानते हैं ये कह रहे ये कहा सिद्धम निवर्तक निवर्तक का सिद्ध है आत्मा निवर्तक है द्वेत की निवर्तक है निवृत्ति का देता है सिद्ध है ऐसा कहा है यदि आगम विद्यम ने कहा ठीक है ठीक है ब्रह्मणी पदा नाम व्युत्पत्ति अभावे भी देखो तो ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है कोई पद ब्रह्म की व्युत्पत्ति नहीं कर सकता अर्थ नहीं बता सकता ब्रह्म को बता नहीं सकता पदा नाम है ना शब्द है ब्रह्मी पदान व्युपत्ति अभावेपि भी नहीं हो सकता है अभावी सिद्धम एवं शास्त्र से प्रामाण्यम फिर भी शास्त्र में प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है क्यों अभाव बोधना व्युत्पन्न पद संशी मानी स्थूलम कहने पर ब्रह्म में नहीं जाएगी बात स्थूलम बोलने पर नहीं जाएगा किन्तु नये लगाने के बाद में बातें बच जाएगी करते शक्ति न होने पर भी नये विशिष्ट करके न स्थूलम थूल नहीं है इस तरह से ब्रह्म का बोध शास्त्र। व्यावृत्ति के माध्यम से से बोध कराएगा। नहीं करा सकता। करता है, रहे है। वहाँ भी। ब्रह्म में की पर भी। कोई शब्द जा नहीं सकते विधि पर भी सिद्धम एवं शास्त्र से प्रामाण्यम शास्त्र का प्रामाण्य फिर भी सिद्ध हो जाता है अभावोधन नभाव बोधन के लिए प्रसिद्ध होता है कौन नया जिसके पूर्व में नया लग जाए उस शब्द के अर्थ का अभाव घोषित कर देता है अघटन भूतालम बोलेंगे न नघटम अघटन भूतालम भूतल कैसा है किस शब्द के पूर्व में लगाए नया घाटा शब्द के तो किसका निषेध कर देगा वो जो घाटा शब्द है उसका अर्थ का निषेध कर देगा भूतल में घड़ा नहीं है ऐसा बोल जिस पद में नया लगता है उस पद के अर्थ का अभाव घोषित कर देता है नायक का स्वभाव है जिस शब्द में नया जुड़ा होगा जैसे ये अमानुष्य करके बोल देंगे न मनुष्य अमनुष्य तो क्या होगा मनुष्य शब्द का जो अर्थ होगा उसका अभाव घोषित कर देगा व्यक्ति का अभाव घोषित कर देगा नायक का रूप होता है तो यहां भी पदशक्ति तो कोई है नहीं ब्रह्म को बताने के लिए न होने पर भी उस जिस पद में जिसके प्रयोग हो जाता था उसमें एक नये लगा करके ब्रह्म का बोध कराता है शास्त्र अस्तुलम आस करके बता देगा स्थूलम करके एक थूल को बताता था थूल जगत को बोलता था किंतु नये लगा देने पर थूल नहीं है ऐसा करके परिचय देगा शास्त्र ये बोल रहे ब्रह्मणी पदानाम व्युत्पत्ति अभावी क्योंकि अस्थूलम अनुण में सब जगह नये लगा हुआ है नियनाथ के जन्म न है जहां भी ब्रह्म का परिचय देने के लिए ऐसे इतर भी के लिए बाकी आएंगे विधिमुख से नहीं आएंगे निषेध मुख से ब्रह्म से इतर का निषेध कर देंगे तो फिर वहां शब्द के द्वारा ज्ञान नहीं होना है लक्षणावृत्ति से ज्ञान होना है उसका ये स्थिति है व्यक्ति तो का परिचय दो प्रकार से किया जाता है ये व्यक्ति देवादत्ता है ये विधिमुख से परिचय हो गया वहां दूसरा तरीका है यहां जितने बैठे हैं सबका निषेध कर देंगे वह या नहीं वह यह नहीं वह नहीं सबका करवा चुप हो जाएंगे तो व्यक्ति व्यक्ति समझ जाएंगे है। परिचय कराया जाता है ठीक इस प्रकार यहाँ भी है इतर व्यावृत्ति के माध्यम से इसका परिचय है वो शक्ति वृत्ति से नहीं है वो लक्षण वृत्ति मानी जाती है उसमें क्योंकि इतर में शक्ति वृत्ति थी उसकी व्यावृत्ति कराना है लक्षण जब आत्मा का ज्ञान कराने का प्रसंग आता है तो इतर व्याप्ति यही नेति नेति वाक्यों के द्वारा बताना है यही अस्तुल पदा नाम कोई भी शब्द की गति नहीं है वहां शब्द जा नहीं सकते ये तो बात जो निवर्तन अप्राप्य मनुषा सह चैत ब्रह्म में पदों की शक्ति बढ़ाने पर भी सिद्धम एवं शास्त्र से प्रामाण्य फिर भी शास्त्र में प्रामाण्य है शास्त्र मान शब्द है, हैं शब्द की गति न होने पर भी प्रामाण्य शास्त्र में अस्थूल आदि वाक्यों में प्रामाण्य है, है क्यों अभाव बोधन व्युत्पन्न नए पद संस्कृष अभाव ज्ञान कराने वाला जो नए पद लगा करके ब्रह्म का बोध कराया जाता है अभाव घोषित करने वाला होता है नया में नए लगा हुआ है नया समाज है वहां तो अभाव बोधन अभ्युत्पन्न नये पद संसठ ही तो अभाव ज्ञान कर आने वाला जो नया होता है जिसके साथ में न्याय लगा होगा उस शब्द के अर्थ का अभाव घोषित कर देता है न्याय का स्वभाव है तो ऐसे वाक्यों के द्वारा ऐसे वेदांत वाक्यों के द्वारा समी वेदांत वाक्य ही कौन संस्रिष्ट स्थलादि भी उत्पन्न ही जो स्थूलादि भी थे जगत के लिए स्थूल बोलते थे थूलादि शब्द था अणु बोलते थे स्थूल बोलते थे दीर्घ बोलते थे हर्षो बोलते थे इत्यादि था तो स्थला पद स्थला से शब्द घोषित हो जाते तो ना लगने के बाद में, दूसरे में चला जाए उसका बोध नहीं करा पाएगा स्थूलादि उत्पन्न पद जो स्थूलादि शक्ति कृति से रहने वाले पदों के द्वारा स्वाभाविक द्वैताभाव बोधन है ना स्वाभाविक द्वैत का अभाव बोधन करा देगा स्थूलम में अभाव घोषित कर देगा हम ये अस्थूल बोलने पर उसका द्वैत का अभाव हो जाएगा अद्वैतम बोलने पर द्वैत का अभाव हो जाएगा द्वैत का अभाव बोधन द्वैत का अभाव बोधन के माध्यम से अत्यस्त नगर तक जो अत्यस्त थे स्थलादी उसके निवृत्ति करा देने वाला क्योंकि आत्मा को पहचानने से पहले मैं स्थूल हूँ कृषि हूँ इत्यादि मानता था शरीर के धर्म को अपने में आरोप करके मानता था मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ बाल हूँ वृद्ध हूँ युवा हूं इत्यादि आरोप करता था ये जितने भी आरोप हैं स्थूलादि इनके लिए नये लगाया हुआ है नये लगा करके ज्ञान करा देता है शास्त्र में प्रामाण्य आएगा ब्रह्म में शक्ति नहीं है पद शक्ति न होने पर भी इतर व्यावृत्ति के माध्यम से शास्त्र में प्रामाण्य आ जाता है स्थूलादिक्यों में यही वो सूत्र का अर्थ है सिद्धम्त निवर्तकवाद सूत्र वाक्य त्रिविड़ाचार्य के सूत्र वाक्य का यही अर्थ है कहा सात और आठ की टिप्पणी है साथ में व्युत्पन्न बने शक्तिया शक्ति दृष्टि से पर संश्रिष्ट जो स्थूल स्थूल शब्द है उसके शक्ति एक विशेष मोटे व्यक्ति में होगा तो वहां स्थूल शब्द की शक्ति उधर है अब अभाव लग, नए लगा करके उसके अभाव घोषित करके आत्मा क्या क्या पहचान करा देगा वो स्थूल नहीं है ऐसा बोलते शक्ति उधर है उसकी आत्मा में नहीं है स्थल की इत्यादि ये, ये कहा आठ की टिप्पणी है स्थलादि उत्पन्न पद ही मैंने स्थूलादि अर्थ बोधन शक्त ही थूलादि अर्थ ज्ञान कराने में जो समर्थ पद थे कौन स्थूलम मान स्थूल व्यक्ति को पहचान कराने की शक्ति थी उसमें क्यों अब न स्थलम अस्थूलम करके नए लगा दिया तो स्थल नहीं है यही अर्थ वैसे मैंने का अभाव बोधन करा देगा शास्त्र अस्थूलम फूलत तो नहीं कृषक तो नहीं इत्यादि बोले एक अच्छा इस तरह से इस कार्य का अर्थ हो जाता है अगतिका में यदोक्तम निरोधादि अभाव से परमार्थता तद अयुक्तम पूर्वादि बोलता है पूर्वकारिका के ऊपर खंड को शंका उठाता है जो आपने कहा न निरोधो नोत्पत्तिर न बद्धो न साधक न मुक्शुर नुक्त इतना परमाथता जो पूर्वकारिका सबका निषेध किया न कोई उत्पन्न हुआ है न कोई बरता है उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या मरेगा इत्यादि बाकी जो बोला बंधन में भी कोई है ही नहीं मुमुक्षु भी कोई नहीं मुक्त भी कोई नहीं इत्यादि कहा साधक भी नहीं कहा तो ये ठीक नहीं है पूर्वादि बोलता है यदोक्तम निरोधादि अभावश्य परमार्थता परमार्थ कहा इत पर बोला है पूर्वकारि कायुक्त में कहा ठीक नहीं सिद्धांत का अभिप्राय कुछ दूसरा है जब तीनों शरीरों से ऊपर की अवस्था की बात है जब सर्प हो रही एक व्यक्ति को वहां दो व्यक्ति बैठे होंगे एक को रज्जु ज्ञान होगा एक का सर्प ज्ञान होगा तो जो रज्जु ज्ञान वाला को सर्प उत्पन्न दिखाई पड़ता है और सर्प मरा हुआ दिखाई पड़ेगा कुछ नहीं दिखाई पड़ता जो तो अज्ञान की महिमा से दूसरे को दिखाई पड़ रहा था ज्ञान ज्ञानकालीन बात है वो पूर्व पूर्वकारी का जो है ज्ञान ज्ञानकालीन बात है दुरु दुरु जब निय का ज्ञान जिस अवस्था में होगा उस काल में वो भी वही बोलेगा जो सर्प मानने वाला भी यही बोलता है सर्प और नहीं था नहीं है नहीं होगा त्रयकालिक प्रतिशत कर दे किंतु तो अनुष्ठान ज्ञान काल में जब आत्मज्ञान में पहुंचेगा तो जगत की नव उत्पत्ति दिखेगा उस काल में कल्पित वस्तु होता ही नहीं क्या उत्पन्न होना उसने ना उत्पन्न नहीं तो मरे क्या मरना उसने रद्दू का सांप को क्या मारने के लाठी प्रयोग करना पड़ेगा क्या नहीं, पड़े नहीं। मां तो अज्ञान निवृत्ति करना है बात इतनी है जिसके अज्ञान से दूसरे भ्रम हो रहा है उस अज्ञान को निवृत्ति करना है ज्ञान और कोई काम नहीं करना सर्प को भगाने ले रात भर दिन बर, माला जपते रहे सर्प भाग जा भाग जा भागेगा सर्प विष्णु सहस्राम पाठ करें वो सर्प भागेगा नहीं भागता है उसको भगाने का एक ही तरीका है अधिष्ठान का जानकारी प्राप्त करो रस्सी को जानकारी करो तो ज्ञान से कल्पित वस्तु के अभाव होगा निवृत्ति होगी ज्ञान से और कोई साधन समय होगा यह सिद्धांतिका इसलिए इत परमार्थता कहा था किन्तु पूर्ववादि का था यदि निरोधादि अभाव से परमार्थता सबका अभाव को आपने वास्तविक बोला न निरोधो नोचत सब में न्याय लगाकर बोला उत्पत्ति में का मु लगा हुआ पूर्वकारी कुर्व, का के शब्दों पूर्वाधिकारा यदम निरोधाध्यवश्य पर निरोधाधिक अभाविनाशादिक अभाव अभाव को परमार्थ कहा तद अयुक्त को ठीक नहीं है पूर्वाधिक क्यों सामान्य विशेषात्मक वस्तु नाना रसमते निरोधारे सुसाध्य पूर्वाधिक की संख्या यही है कि सामान्य और विशेष स्वरूप वस्तु होता है कोई भी वस्तु दो सामान्य और विशेष जैसे घट जिस बोलते हैं घटत तो और घट दो सामान्य विशेष विशेषात्मक वस्तु होता है अकेला नहीं होगा सामान्य भी होगा विशेष भी होगा या मनुष्यत्व और मनुष्य दो व्यक्ति है धर्म धर्मी ऐसा वस्तु मानने वाले जो लोग हैं सामान्य विशेषात्मक वस्तु वस्तु दो स्वरूप का होता है कोई भी वस्तु सामान्य और विशेष धर्म भाव में होता है जैसे मनुष्यत्व और मनुष्य दो दो होता है सामान्य विशेषात्मक वस्तु नाना रसम और नाना है वो वो वस्तु नाना है इति मते, ऐसा जो मत है ये उस मत में निरोधाधि सुशास्त्रित्व निरोधादि का भाव निरोधादि अनेक वस्तु है कोई तो उत्पन्न हो रहा है कोई नष्ट हो रहा है चलता रहेगा उत्पत्ति आदि सिद्ध कर सकते हैं सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु है और नाना है एक नहीं अनेक प्रकार है ऐसी बाधी के मत में निरोधादि सिद्ध किया जा सकता है उत्पत्ति प्रलय आदि सिद्ध किया जा सकता है तो अभाव हाँ कैसे बोल दिया पूर्वकारिका निरोधादि का अभाव यही शंका है पूर्ववादि की इस शंका के उत्तर में एक का देने जा रहा है टिप्पणियां 9, 10, 11, नौ दस, में कहते हैं सामान्य विशेषात्मक धर्म धर्मियात्मकम इत्य धर्म और धर्मी स्वरूपाए वस्तु कोई भी वस्तु धर्म धर्मी दो मिल के ही चलता है धर्म धर्मधर्मी जैसे मनुष्यत्व तो धर्म है मनुष्य धर्मी है घटत्व धर्म है घट धर्मी है बुद्धव धर्म है गो धर्मी है इत्यादि ऐसे धर्म, धर्म, धर्म आप धर्मधर्मी धर्म धर्मधर्मी स्वरूप धर्म, धर्म, जो वस्तु हैं जैसे घटत्व घटादी तो रूपमित तो घटत्व और घट स्वरूप धर्म हो गया घटत्व घट तो हो गया धर्म, धर्मी व्यक्ति इत्यादि स्वरूप वस्तु है नाना रस है नाना रस मैंने ना ना ना अनेक विधम अनेक प्रकार वस्तु है एक नहीं तो कोई उत्पन्न होता रहेगा कोई नष्ट होता रहेगा सब चलता रहेगा यह सब और स्थित में बद्ध भी बन जाएगा साधक भी बनेगा मुमुक्ष भी बनेगा मुक्त भी होगा सब चलेगा नाना है कोई बद्ध बना हुआ है कोई मुमुक्ष बना हुआ है कोई मुक्त हो रहा है इत्यादि दिखाई पड़ेगा वस्तु ऐसा है मानने गाले के मत में फिर ये जो पूर्व कार्य का ठीक नहीं वहां सबका अभाव दिखा है अनुरोधोत्पत्ति विनाश उत्पत्ति भी क्यों नहीं।, नहीं उत्पत्ति भी है विनाश भी सब है ये संख्या है अच्छा नाना रसमन अनेक विधान किती ये मत किसकी है ज्ञानकर्म समुच्चयवादी भरती प्रपंचादी उपवर्ष भरती प्रपंच हैं माना शंकराचार्य के पहले भी उपनिषदों के ऊपर कुछ लेख था भाष्य करके नहीं था व्याख्या की किंतु तो ज्ञान कर्म समुच्चयवादी थे वो जो भर्ती प्रपंच ज्ञान कर्म को साक्षात् करना चाहिए क्यों कुर्बन देवी है कर्माणी जिस शतम कहा हुआ है सौ साल जीने की इच्छा करे कब कर्म करते हुए कहा कर्म कौन सा अग्निहोत्रादि कर्म तो अग्निहोत्रादि कर्म करके करना चाहिए बीच में यदि ज्ञान भी हो जाए मान लो तब भी कर्म को छोड़ना नहीं क्यों कर्म की अवधि कब तक है सौ साल तक जब तक आयु है अग्निहोत्र करना तो कर्म ज्ञान ज्ञान कर्म समुच्चयवादी के संज्ञा है परि ज्ञान कर्म समुचयवादी शंकराचार्य क्या मानते है? हैं कर्म समुच्चय मानते हैं समसमुच्चय मानते पहले कर्म बाद में ज्ञान क्यों अंतकर्म शुद्धि आदि के लिए कर्म की आवश्यकता है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अनिवार्य है तब तक अंतकर्ण शुद्ध होने वाला नहीं और अंतकर्ण जब तक शुद्ध नहीं होगा वेदांत के बाद चाहे कितने व्यापार सुने वो अर्थ समझ में आएगा नहीं बैठेगा नहीं दूसरे को पढ़ाने के लिए हो जाएगा क्यों स्वयं के लिए कुछ नहीं वो जो करसियां होती है ना नाना रस में जाती है खट्टा में मीठा मिठा नहीं क्यों उसमें स्वाद नहीं मिलता स्वाद निःस मिलेगा ऐसी वजह तो शंकराचार्य कहते हैं पहले कर्म बाद में ज्ञान ये समुच्चय है समझ समुच्चय नहीं ज्ञान होने पर कर्म कर नहीं सकता कर्म कर नहीं सकता क्यों कर्म अज्ञान काल में है और ज्ञान ने अज्ञान को निवृत्ति कर दिया है अज्ञान काल में कर्म करें कर्म करने वाला क्या मानता है मैं ब्राह्मण हूं अपने में ब्राह्मणत्व का आरोप करता है मैं पुरुष हूं मैंने जाति का आरोप व्यक्ति का आरोप न जाने क्या क्या आयु का आरोप इतने साल का हूं ये सब आरोप करके ही काम कर सकता आरोप कब करेगा अज्ञान काल यदि आत्मा का पहचाना होता तो मैं ब्राह्मण हूं अमुग हूं नहीं बोलता शरीर का धर्म आत्मा में आरोप कर रहा है मैंने अज्ञान है अज्ञान काल में कर्म होता है और वो अज्ञान कर्म का जो साधन था अज्ञान वो ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है निवृत्त होने पर कर्म नहीं कर सकता पहले कर्म है ज्ञान के पहले कर्म है अगर ज्ञान रूपी दीपक जल चुका हो तो कर्म की आवश्यकता नहीं कर ही नहीं सकता ये शंकराचार्य जी का हैं है जो पूर्व देवे कर्माणी किसके लिए कहा ज्ञान इतरों के लिए जिसको ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है ऐसे लोगों के अपना वर्णाश्रम विहित कर्म करते हुए ही सवशाल जीने की इच्छा करे दूसरा कोई उपाय नहीं है माने गलत कर्म से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है एवं तो ही नान्युस्ती न ना कर्म युग्य नरे तुम्हारे लिए माने जो वैदिक कर्म छोड़ करके बैठ जाओगे कुछ न कुछ तो करोगे ही तुम्हारा स्वभाव है नई कषि क्षण जातु तिष्ट कर्म कृत कार्य कर्म सर्वम प्रकृति गुण प्रकृति प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराएंगे ही तो शुभ कर्म नहीं करोगे शास्त्र जन्य कर्म नहीं करोगे तो मन चाह करने लग जाओगे कुछ न कुछ तो करोगे ही तो वो पापकर्म से बचने की उपाय यही है तुम्हारे देहाभिमानियों के लिए यही उपाय है कर्म करते रहोगे वर्माश्रमित कर्म करते रहोगे यह है उसका तात्पर्य ज्ञानी के लिए कर्म करने को तो नहीं कहा कर्म कर सकता आत्मज्ञान होने पर अज्ञान नृत्य हो गया कर्म काल में जो अज्ञान रहता है मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूँ या आरोप होगा तभी तो कर्म करेगा ना जाति का आरोप क्या बहुत सारे आरोप रखता है मैं गृहस्त हूँ आश्रम का आरोप करता है मैं ग्रस्थ आश्रम में हूं ब्राह्मण हूं मुझे कर्म करना है मैं ब्रह्मचारी हूं ब्राह्मण क्षत्रिय हूं मुझे कर्म करना है वो जाति आदि का आरोप करके ही कर्म होता है ज्ञान काल में जाति आदि का आरोप समाप्त हो गया है कर्म नहीं कर सकता इसलिए सम समुच्चय नहीं है क्रम समुच्चय है पहले कर्म पश्चात कर्म ज्ञानोत्तर कर्म नहीं हो सकता यह शंकराचार्य जी का कहना है कि भारतीय प्रपंच आदि का कहना है कि नहीं ज्ञान होने पर भी कर्म करना चाहिए या वह जीवे अग्नोत्र जीव या वाक्य है जब तक जीवे जीवन है तब तक, तक अग्नोत्र हवन करते रहना चाहिए तो अग्नहोत्र हवन करता रहेगा तो फिर उसके लिए कर्म छोड़ने का प्रसंग ही नहीं है जब तक जिये तब तक करना है अगर ज्ञान हो भी गया तो कर्म भी करते रहे ज्ञान को भी रखें क्रम ये समुच्चयवादी तो तो है भाष्यकार जो है क्रम समुच्चयवादी पहले कर्म बाद में ज्ञान ज्ञान के बाद कर्म नहीं सकता ये कह रहे हैं यहां टिप्पणी ने कहा था मते माने भक्तृ प्रपंच मत टिप्पणी भर्ती प्रपंजादि ये स्थिति है क्या है पूर्वकारिका अनुकूल नहीं है क्यों नहीं है वो जितने भी है धर्म का निषेध किया है तो अनेक व्यपत्ति है अनेक निश्चित सामान्य और विशेष स्वरूप हैं उस में सब चलता रहे एक ये पूर्वादि की निरोधादि अभाव से परमार्थ था पुर्वकारिका ने निरोधादि को परमार्थ ने बोला न निरोधोच उत्पत्ति का सब नए लगाकर बोला है निरोध का अभाव उत्पत्ति का अभाव निरोधादि का ने प्रय अभाव कहा परमार्थ वस्तु ये कहा ये ठीक नहीं है सामान्य विशेषात्मक वस्तु नाना रसम यदि मते ऐसा जो मत है दो स्वरूप वाला वस्तु कोई भी वस्तु दो रूप में होता है सामान्य विशेष मिलकर की वस्तु होता है जाति व्यक्ति धर्म धर्मी ये सामान्य विशेष वक्र के वस्तु होता है ऐसा वस्तु नाना रसम अनेक हैं वस्तु तो कोई पैदा होता रहेगा कोई मरता रहेगा कोई बदत होगा कोई मुक्त होगा चलता रहेगा ये उसका कहना है निरोधारे सुसाध्य निधारिकारी किया जा सकता है आपने तो निरोधारि का अभाव सिद्ध किया ना पूर्व कारिका में निरोधारी सिद्ध हो जाएंगे ये शंका है पूर्वी इसके उत्तर में कारिका में कहेंगे किन्य हो गया है ओम भद्रम तिरई का एक अंग्रेज को जो हुआ था तुलसीदास का उन्होंने कृति शैली में पर द्वारा ओ प्रशांतेश